उपनिषद में विचार चल रहा था सुषुप्ती अवस्था में प्राण और अभ्याकृत ये दोनों एक ही है प्राण और अभ्याकृत ये दोनों उपाधि है समी वृष्टि वास्तविक समस्टिष्टि एक ही है दोनों उपाधि एक ही है उपाधि एक और आगे कहा गया कि जो उपहित है उपहित दृष्टि से भी ये दोनों एक ही है आगे हम लोग देख रहे थे टीका में यद्यपि यद्यपि विशेष अनिव्यक्ति मात्र एकीभूत विशेषण उपादित पंच मंत्र में वो विशेषण कहा गया था सुसूप स्थान एकी भूत प्रज्ञान घन एवं आनंद आनंदमय आनंद, आनंद भूख चे, चेतो मुख प्राग तृतीय स्थान तृतीय त्रितियह पाद कहा गया था वो जो विशेषण दिया गया था एक ही भूत प्रज्ञान घन उसके बारे में कहते हैं हाँ, अच्छा अच्छा है हाँ, ये वो पूर्व वाक्य चल रहा था सुसुप्त टीका में सुसुप्तो अव्याकृत और एक प्रसाद तस्मिन अव्याकृत सुसुप्ते प्रागुप्तम विशेषणम युक्तम ये वाक्य हम लोग देख रहे थे सुसुप्त और अव्याकृत ये दोनों एक है ऐसा कह के तस्मिन अभ्याकृत उस अव्यकृत का सुसुप्त अवस्था में जो विशेषण कहा गया था एक प्रज्ञान घन ये सब विशेषण इसके लिए युक्त है तो ठीक है इसको कहते हैं भाष्य में वो आगे मंत्र में वो आगे कहते हैं थोड़ा तो क्योंकि भाष्य यहाँ पहले एक एकीभूत प्रज्ञान घन ये दे दिए वो सर्वेश्वर और सर्वज्ञ और या, या, यो ए, ये योन अंतर्यामी ये आगे षष्ठ मंत्र में है उसको आगे कहते हैं प्रागुक्त तो विशेषण अर्थात उसको भी लेना है किंतु भाष्य यहाँ केवल एकीभूत प्रज्ञान गण कहते हैं इसलिए प्रागुप्त तो विशेषण से एकीभूत प्रज्ञान गण ये दोनों को लेना है अगर हम सभी को ले लेंगे तो भी ठीक है किंतु टीकाकर आगे कहते हैं बाकी विशेषण भी हो जाएगा तो इसलिए यहाँ एकीभूत प्रज्ञान ये दोनों को लेना है भाष्य में परिचिन्न अभिमा अक्षाण च तेने विशेषण एक भूत एकीभूतः घन इत्यादि उपपन्नम् परिचिन्न अभिमा अध्यक्षण परिच्छिन्न में अभिमान करने वाला परिच्छिन्न हो गया उपाधि तो प्राण ये हो गया परिचिन उपाधि उसमें अभिमान करेगा कौन कहेंगे जो उसका अध्यक्ष होगा अध्यक्षण तेन एक इति विशेषण एक भूत तेन अर्थात अव्याकृत जो परिच्छिन्न वाले हैं वो अव्याकृत के साथ एक है अव्याकृत समि परिच्छन हो गया जो प्राण तो प्राण में जो अभिमान करता है अर्थात व्यष्टि प्राज्य लिया जाएगा तो उसका अध्यक्ष अध्यक्ष अर्थात प्राज्य तेन एकत्वम तेन अर्थात तो अभ्याकृत आत्मा ना एकत्व अभ्याकृत के साथ वो एक हो जाएंगे होने से पूर्वोत्तम विशेषणम जो पहले विशेषण कहा गया था तो पहले विशेषण कहा गया था जो पंचम मंत्र में विशेषण कहा गया था कौन सा विशेषण है एक ही भूत इत्यादि उपपन्न क्योंकि जितने सारे व्यस्ती है सब समी के साथ एक हो गए तो इसलिए एक ही विशेषण घट जाएगा प्रज्ञान घन उस समय में कोई विशेष विज्ञान होता नहीं ठीक है यद्यपि विशेष अनभिव्यक्ति अन्य मात्र एक विशेषण उपपादित यहाँ तक विशेष अनभिव्यक्ति सुसुप्ति अवस्था में प्रलय अवस्था में विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहता नहीं रहने से एक ही भूत हो गया ये तो सामान्य मतलब ये तो तर्क से सिद्ध हो जाता है कहते हैं इसी के द्वारा विशेषण विशेषण एक विशेष अभिव्यक्ति से एकी ये विशेषण तो घट जाएगा तथापि तो तथापि आगे तथा तो तथा तत्र तत्र उपाधि च उपहितानाम ये कर्तव्य परिछिन्न अभिमानी नाम में जो अभिमान करते हैं परिचिन्न हो गया प्राण प्राण में जो अभिमान करने वाला बी उनका उपाधि प्राज अभी उपाधि प्रधान लेकर के अर्थात तो प्राण हो गया उपाधि उपाधि को प्रधान लेकर के उपाधि प्रधान तत्र तत्र तत्र च तत्र तत्र अर्थात तत उस उपाधि में अध्यक्ष अध्यक्ष अर्थात तो उसका स्वामी उपाधि हो गया प्राण अध्यक्ष हो जाएगा वहां स्वामी हो जाएगा प्राज्ञ तो ये सब उनका नाम अभ्याकृत ना न ना एकत्व उपाधि प्रधानमिता न उपाधि प्रधान है जिसे उपहित में उपहित कहते हैं जैसे विशेषण के साथ विशेष्य मिलने से उसको क्या कहेंगे विशेषण विशेष्य दोनों मिलकर के विशिष्ट इसी प्रकार की उपाधि और उपधेय जैसे वहां विशेष्य ऐसे वहां उपधेय और जैसे वहां विशेषण ऐसे वहां उपाधि विशेषण विशेष्य अलग हैं इसी प्रकार है उपाधि उपधेय जिसका उपाधि अलग करेगा उसको कहेंगे उपध्यय अब ये दोनों मिल जाएंगे जैसे पुष्प हो गया उपाधि स्फटिक हो गया उपधेय अब स्फटिको में लाल वर्ण आ गया अब इस स्फटिको को कहा जाएगा उपहित जैसे विशेष भीशेश में विशेषण आ जाने से हम उसको कहते हैं विशिष्ट इसी प्रकार की उपध्यय में उपाधि जब आ जाएगा तब तो कहा जाएगा उपहित क्योंकि उपाधि के द्वारा वो हो गया मिल गया इसलिए उपहित निष्ठा कर दिया जैसे वहां विशेषण के साथ होने से विशिष्ट निष्ठा कर देते हैं इसी प्रकार की यहाँ निष्ठा हो जाएगा अब हो जाएगा उपहित उपहित अर्थात उपाधि विशिष्ट उपाधि विशिष्ट नहीं मतलब उपाधि ना उपहित क्योंकि विशिष्ट कहने से विशेषण आ जाता है बुद्धि में उपाधि में विशेषण नहीं है क्योंकि विशेषण हमेशा साथ में रहेगा उपाधि हमेशा साथ में नहीं, uh... नहीं रहेगा ये दोनों में अंतर थे विशिष्ट हो जाएगा विशिष्ट होगा विशिष्ट हाँ विशिष्ट विशिष्ट हो जाएगा हो जाएगा उपधेय उपाध्याय उपहित हो जाएगा शुद्ध होने से उपध्यय और उपाधि मिल जाने से उपहित शुद्ध चैतन्य उपध्य उसके साथ ही अव्याकृत प्राण मिल जाएगा तब वो उप, उपहित हो जाएगा उपहित हो गया मतलब शुद्ध नहीं रहा जो प्राजी हो गया कहेंगे अथवा साक्षी का जाएगा ये उपहित हो गया यहाँ प्राज्ञों को लेकर के कहते हैं जिसको आप विशेषण हाँ। क्या क्या है और उपाधि क्या क्या है विशेषण विशेषण वही चीज विशेषण हो सकता है वही चीज उपहित तो हो सकता है जैसे चैतन्य के साथ अंतकरण विशेषण बनेगा तो उसको कहा जाएगा प्रमाता विशिष्ट हो गया प्रमाता प्रमाता कभी भी अपने आप को अंतःकरणों से भिन्न नहीं जान पाएगा जैसे पुष्प कभी भी रक्त से अपने आप को भिन्न नहीं पाएगा सर्वदा पुष्प रक्त के साथ ही होएगा। इसको कहा जाएगा विशिष्ट अलग नहीं हो पाएगा इसी प्रकार की जो प्रमाता है वो कभी भी अंतकरण से अलग नहीं हो पाएगा क्योंकि जब भी प्रमाता अपने आप जाने तो जाने को जानेगा तो अंतकरण विशिष्ट होकर के ही जानेगा प्रमाता कब बनेगा जब प्रमाण को व्यवहार करता है घटपट को देखेगा घटपट को देखेगा तो अंतकरण तो साथ में रहेगा ही रहेगा माता अंतकरण विशिष्ट होता है और वही जब अंतकरण उपाधि बन जाएगा वो हो जाएगा साक्षी उपही तो कहा जाएगा साक्षी तो इसी प्रकार की यहां उपाधि प्रधान अध्यक्ष उपाधि प्रधान अध्यक्ष कहने से हम और उपधेय प्रधान को नहीं लेंगे और थोड़ा यहां विचार स्पष्ट करते हैं अंतःकरण विशेषण बनने से वो संघात बन जाएगा प्रमाता विशिष्ट अंतःकरण जब उपाधि बन जाएगा वो संघात हो जाएगा उपहित तो वो हो जाएगा साक्षी वही अंतःकरण दोनों में रहता है एक में विशेषण बना एक में उपाधि बना उपाधि बनने से उपहित तो हो जाएगा साक्षी और विशेषण बनने से विशिष्ट हो जाएगा प्रमाता किंतु जब कहा जाएगा कि ये दोनों मिले हैं और इसमें उपाधि प्रधान है तो शब्द व्यवहार किया गया कि विशेषण मतलब अंतकरण उपाधि है किंतु उपाधि प्रधान है फिर वास्तविक यहां उपाधि उपाधि नहीं है वो विशेषण ही है क्योंकि उसको प्रधान कहते हैं हम चैतन्यंश को प्रधान नहीं कहते हैं हम उपाधि को प्रधान कहते हैं जब उपाधि को प्रधान कहा जाएगा वो साक्षी को नहीं बताएगा जब चैतन्य अंश को प्रधान लेकर के कहेंगे तब तो वो साक्षी को बताएगा तो यहाँ देखिए पंक्ति क्या कहते हैं तथापि तो परिच्छि अभिमानी नाम में जो अभिमान करता है परिच्छिन्न अर्थात तो जो मान लीजिए अंतकरण अंतकरण में अभिमान करने वाला साक्षी भी हो सकता है प्रमाता भी हो सकता है दोनों हो सकते हैं तो इस प्रकार के संशय को वारण करने के लिए आगे कह दिया उपाधि प्रधान प्रधान हो गया तो उपाधि प्रधान होने न उपहित को कहेगा विशिष्ट को कहेगा क्योंकि उपाधि प्रधान हो गया जड़ अंश प्रधान हो गया जहां अंतकरण प्रधान हो जाएगा वो तो प्रमाता बनेगा अगर चैतन्य अंश प्रधान बन जाएगा तो साक्षी बनेगा तो व्यवहार किया गया उपाधि किंतु उपाधि को प्रधान कह दिया गया तो उपाधि नक्षाणाम तत्र तत्र, तत्र तत्र तत्र तत्र था उस का वो अध्यक्ष स्वामी मालिक तो प्राज्ञ वो प्रमाता वही अंतकरण का मालिक बनता है तो अध्यक्षणाम च उपहिता न उपहिता कहा किंतु उपाधि प्रधान नाम अगर कहा जाएगा उपाध्यय प्रधाना नाम उपहिता तब तो वो साक्षी को कहेगा चैतन्य को कहेगा यहाँ की तो उपाधि प्रधाना नाम, नाम कह दिया तो कहने से वो अर्थात प्राज्ञ उसको लेना पड़ेगा वो सब प्राज्ञ अव्याकृत एकत्वम एकत्व अव्याकृत हो गया समष्टि वो समष्टि के साथ ये सब प्राज्य एक हो जाएंगे तो यहाँ नाम शब्द देने पर भी हमको साक्षी को नहीं लेना है क्योंकि उपाधि प्रधान नाम दे दिया अगर उपाधि को गौण कर देंगे प्रधान कौन होगा वो कौन है चैतन्य तब उसको साक्षी कहेंगे उपधेय प्रधान उपहित कहेंगे तो साक्षी आ, को कहेगा उपाधि प्रधान उपहित कहेंगे तो ये प्राग्यू को कह देगा ए, मतलब जड़ अंश प्रधान मार्ग शक्ति अवस्था में वहाँ पे उपाधि प्रधान उपहित प्रधान लेते हैं। उपहित तो प्रधान लेने से चैतन्य अंश को समझाएगा उपाधि प्रधान लेने से जड़ अंश को समझाएगा अगर आप उपहित तो प्रधान लेंगे तो वो साक्षी को कहेगा मतलब उपधेय प्रधान उपधेय प्रधान अगर आ।, आ जाएगा तो साक्षी को कह देगा उपाधि प्रधान कहेंगे तो प्राज्ञों को कह देगा प्राज्ञ अव्याकृत एक ही है बेष्टि समी तो व्याकृत होता माया अगर आप उपाधि प्रधान कहेंगे तो माया को कह देगा उपहित तो प्रधा, प्रधान उपधेय प्रधान कहेंगे तो साक्षी को कह देगा और जागृत स्वप्नों में वहां पे वहां भी वहां भी विशेषण को, तो को प्रधान मान लेंगे तब तो वो प्रमाता को कह देगा जागृत में अगर वहां आप विशेष्य को प्रधान मान लेंगे जी वो साक्षी को कहेगा क्योंकि विशेष है चैतन्य और विशेषण हो गया अंतकरण अंतकरण को प्रधान मान लेंगे तो प्रमाता को कह देगा अगर चैतन्य को प्रधान मान लेंगे वो साक्षी को कह देगा सभी अवस्था में इसी प्रकार जब तक हमारा दृष्टि ये विशेषण अंश में उपाधि अंश में प्रधान मान करके महत्व रखता है तब हम सर्वदा वही अर्थात प्रमाता जीव भाव में पड़े रहेंगे जैसे जैसे हमारा दृष्टि चैतन्य के ऊपर जाएगा चैतन्य प्रधान मानने लगेंगे धीरे धीरे हम साक्षी भाव से साक्षी भाव में आएंगे अच्छा तत्र तत्र अध्यक्ष परिचिन्न अभिमानी नाम वो जो परिचिन्न प्रत्येक एक एक अलग अलग में वो तत्र तत्र अर्थात उपाधि में उसूस उपाधि में अध्यक्ष है जैसे देवदत्त उपाधि में देवदत्त अध्यक्ष है उपाधि में यज्ञ है त्र तथा आगे अथि प्रागुक्त विशेषण उपपत्तिरित इस कारण से भी प्रागुप्त विशेषण इस कारण से अर्थात तो वो जितने सारे अध्यक्ष है वो सब अभ्याकृत के साथ एक हो गए इस कारण से वो जो प्रागुक्त विशेषण एकीभूत प्रज्ञान घन ये दोनों भी घट जाएगा अतः सब व्यस्टि समि रूप हो जाते हैं किंच और एक प्रागुक्त हेतु सदभाव प्राज्ञे इत्याह। युक्त सुसूपतेम एकत्वमिति। ये पूर्व अवस्था में अर्थात तो बाकी दो अवस्था में विचार किया गया था जाग्रत, स्वप्न इत्यादि में अध्यात्म और अधिदेव अध्यात्म तथा व्यष्टि अधिदेव तथा समष्टि ये दोनों एक बोल करके कहा गया था गुक्त हेतु सदभाव अध्यात्म अधिद एक है इसमें पहले जो सब हेतु दिया गया था वो होने से युक्तम ये बात ठीक है कि सुसुप्ते सुसुप्त प्राज्ञे प्राणात्मनि अव्याकृत यथोक्त विशेषण सब समानाधिकरण है जो सुसुप्त है वही प्राज्ञ है वही प्राणात्मा है वही अव्याकृत है ये भी यथोक्तम विशेषण ये भी ठीक है क्या यथोक्तम एकीभूत प्रज्ञान ग्रंथगत आदि शब्देशरवादी विशेषण गृह्य तो प्रथम पूर्व मंत्र में था ये प्रज्ञान घन एक आगे षष्ठ मंत्र में सर्वज्ञ अंतरियामी तो यहाँ टीकाकार कहते हैं ग्रंथगत आदिशब्रंथ अर्थात भाष्य भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया इत्यादी उपन्न उसका पूर्वम है पूर्वक्तम विशेषणम एकीभूत भूत ये दोनों तो कह दिए शब्द तो आगे इत्यादि कहते हैं आदि कहने से किसको लिया जाएगा ठीक है कर इसको कहते हैं आदि कहने से सर्वेश्वर सर्वज्ञ अंतर्यामी योनि ये सबको ले लेना है इसलिए ऊपर में जो प्रागुक्त विशेषण दिया वहां भी एकीभूत प्रज्ञान जो परिच्छि प्रती आ जाए तो वो भी मतलब वही ये दोनों लेना है क्योंकि बाकी को आदि शब्द से लेना तस्म उक्त हेतु सत्वाच तस्मिन अर्थात जो एकीभूत प्रज्ञान घन होने में जो पूर्वोक्त हेतु है वो यहाँ भी है अर्थात सुसुप्त अवस्था में एक कहने के लिए वही हेतु है जो जागृत स्वप्न अवस्था में एक कहने में हेतु था ठीक है आगे टीका में प्राण शब्द से पंचवृत वायु न अभ्यात विषय तुम रूढ़ रूढ़ि विरोधा इति है शंका करने वाला कहता है प्राण शब्द लोक में पंच वृत्ति वाला वायु का विकार में रूढ़ है प्राण अपान बयान उदान समान कह देते हम ये तो वायु का जो विकार है उसमें ये शब्द रूढ़ है और योगाद रूढ़ी बलिय योग अर्थात तो प्रकृति प्रत्यय वित्पत्ति करके हम जो अर्थ निकालते हैं उससे रूढ़ी अर्थ ये बलवान है तो होने से प्राण शब्द तो रूढ़ है वायु विकार में पंचवृत्ति वाला वायु विकार में होने से न विषय विषयत्म इसलिए प्राण शब्द से अव्याकृत को नहीं कहा जा सकता है आपने अभी प्राण अव्याकृत को सब सम्मान कर दिए तो प्राण शब्द से अव्याकृत कहा जाता है तो पूर्व पक्षी कहता है कि नहीं होगा क्यों नहीं होगा रूढ़ी विरोधा प्राण शब्द वायु विकारों में रूढ़ा है तो यह अव्याकृत कैसे होगा भाष्य में कथम प्राण शब्द अव्याकृत अव्याकृत में षठी है तो ष्टी हटाने से प्राणशब्द अव्याकृत तो प्राण शब्द अर्थात प्राण शब्दों से अव्याकृत अव्याकृत के लिए प्राण शब्द कैसे प्रयोग कर दिए ये शंका करता है सिद्धांती उत्तर देता है टीका में अन्यत्र अत्रे प्रयोग प्रयोगवशात अव्याकृत विषयत्म प्राण शब्द से युक्त परिहरती <coughs> अन्त्र प्राणशब्द वायु विकार में रूढ़ होने पर भी श्रौत प्रयोग वशात श्रुति में प्रयोग हुआ है अव्याकृत में प्राण होने पर अव्याकृत विषयत्व प्राण शब्द से प्राण शब्द से अव्याकृत विषयत्व अव्याकृत विषय यश्य प्राण शब्द से प्राण शब्द अव्याकृत विषय तो इसलिए यह युक्त है क्यों स्रौत प्रयोग भात तो श्रुति में कहा गया श्रुति में कहा जाने से प्राण शब्द अव्याकृत में व्यवहार होगा इतनी परिहर सिद्धांति परिहार करता है भाष्य में प्राणबंधनंग ही सौम्य मन इति है प्राणबंधन यहाँ एक नंबर टिप्पणी है प्राणबंधन भाष्य के ऊपर uh, yeah. वहां एक नंबर करना है भाष्य में जो प्राणबंधन दिया ना तृतीय पंक्ति में तो वहां एक नंबर टिप्पणी करना है तो प्राण एक नंबर टिप्पणी देते हैं प्राण ईश्वर तीर्था प्राण बंधन ही सौम्य मन मन शब्द का अर्थ दे दिया दो नंबर टिप्पणी मन उपहित जीव मन उपाधि विशिष्ट जीवते है टीका में अच्छा अभी कह देगी प्राण बंधन ही सौम्य मन तो यहाँ प्राण प्राण शब्द से टिप्पणी कह दे ईश्वर ईश्वर अर्थात तो माया विशिष्ट चैतन्य और ही सोम्य सोम्य अर्थात पिता कहते हैं पुत्र को वहाँ उद्दाल आरुणि अरुणी उद्दालका अरुणी श्वेत केतु को ये छंदो के उपनिषद का षष्ट अध्याय का अष्टम खंड में द्वितीय मंत्र छ आठ दो तो वहाँ ये मन का विचार आरम्भ करके पिता पुत्र को बताते हैं ये मन कहा जाता है सुसूप अवस्था में तो यहाँ प्रश्न होने पर जागृत स्वप्नों में तो हमको पता चलता है जाग्रत और स्वप्न किंतु सुश्रुति पता ही नहीं चलता कुछ मन तो इसलिए वहाँ उतर देते हैं यथा शकुनी शकुनी पक्षी दिशम दिशम पतित्वा अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा बंधनम एवं उप्रयते जैसे पक्षी किसी जगह में बंधा गया है और रस्सी छोटा है उड़ने के लिए कोशिश करेगा और जैसे थक जाएगा कहाँ बैठेगा जहाँ बंधा है उसी में ही बैठेगा एवम सौम्य तन मन दिशम दिशम पति अन्य आयतन अलब्धवाणम एवं उप्रयते ही सौम्य मन इस प्रकार के वहां वाक्य हैं यह मन भी दिशम दिशम पतित्वा पतित्वा उड़ उड़ करके मन दिन भर विषय में चलते चलते अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा मन जो विषय में जाएगा उसको शांति मिलेगा ना थकेगा, थकेगा।, थकेगा। थक जाएगा तो थक जाने थे अन्य आयतन आश्रय नहीं मिलने पर प्राण, ए, प्राणम प्राण तो तो ये प्राणमे उपश्रय प्राण अर्थात सुसुप्ति उपलक्षित ये ईश्वर क्यों कहते हैं प्राण बंधन प्राण बंधन यश बंधन अर्थात आश्रय स्थान तो प्राण ही बंधन बंधन शब्द क्यों कह दिए जैसे वो पक्षी का दृष्टान्त दिए पक्षी का बंधन स्थान ही उसका आश्रय था इसी प्रकार की प्राण का जो बंधन स्थान तो जो जिसका आश्रय है वही उसका बंधन स्थान है उसी वही बंधा बंधा हुआ है मन प्राण बंधन मन अर्थात जीव जीव का आश्रय कौन है कहते ईश्वर ही है मन शब्द से जीव को कहा जाता है प्राण शब्द से ईश्वर को कहा गया ठीक है मैं अभी पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो प्राण बंधनम ही सौम्य मन आप कहती है वह प्राण शब्द से ब्रह्म को कहा गया क्योंकि जो तत्वमशी प्रकरण है वो ब्रह्म ज्ञान करवाने के लिए है वह प्राण शब्द ब्रह्म को कहा गया अभी आप उसको ईश्वर में प्रयोग कर देते हैं क्योंकि आप अव्याकृत प्राण के साथ समान करके कहते हैं हम जब पूछा कि प्राण में अव्याकृत शब्द व्यवहार नहीं होता है आप श्रुति का उदाहरण दे दें वहा प्राण शब्द से शुद्ध ब्रह्म को कहा गया अव्याकृत ईश्वर को नहीं कहा गया क्योंकि वो प्रकरण है शुद्ध ब्रह्म का क्षी इसका शंका करता है ठीक है प्रकरण से ब्रह्म विषयत्त प्रकरण से अर्थात छांदोग्य में जहां ये प्राणबंधन में सौम्य कहा वो प्रकरण से ब्रह्म विषयवाद ब्रह्मणी एवं ब्रह्म विषय में ही प्रकृतवाक्य प्रकृतवाक्य अर्थात प्राणबंधन में सौम्य मन उस वाक्य में प्राणशब्द से प्रयोग न अव्यात तस्य तथा प्राण शब्द से प्रकरण विरोधा पूर्व का कहना है कि छांदोग्य में जो तत्व प्रकरण है प्रकरण से है ब्रह्म विषयत्वात अर्थात ब्रह्म विषय का प्रकरण होने से ब्रह्मणी एव ब्रह्म विषय में ही प्रकृत वाक्य जो प्राण वंदन में सोम्य मन इस वाक्य में प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है तो प्राण शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ शुद्धुन्या शुद्धुन्या शुद्ध ब्रह्म में शुद्ध ब्रह्म में प्रयोग होने से न अव्याकृत विषय विषय विषयत्म न तहने से प्राण शब्द से प्राण शब्द अव्याकृत को नहीं कह रहा है वो शुद्ध ब्रह्म को कह रहा है क्यों कह रहा है क्योंकि वो प्रकरण है शुद्ध ब्रह्म का प्रकरण प्रकरण से ब्रह्म विषयत्व तो प्रकरण शुद्ध ब्रह्म विषय को होने से ये ईश्वरों को नहीं कहेगा तो प्रकरण विरोधा क्योंकि प्रकरण शुद्ध ब्रह्म का है अगर प्राण शब्द से अव्याकृत को कहा जाएगा तो प्रकरण विरोध होगा इति संकते पूर्व पक्षी शंका करता है पहले शंका वाक्य दिखाते हैं भाष्य में नु तत्र सदेव सद सौम्य इति प्रकृतम सद प्राण शब्द वाच्य पूर्व कहता है कि तत्र सदैव सौम्य इदम् अग्र आसित एकम एव अद्वितीय इस प्रकार की वहाँ वाक्य आरम्भ किया गया वहाँ प्रकृतम सद्ब्रह्म सद्ब्रह्म अर्थात शुद्ध्रह्म तो उसमें प्राण शब्द कहा गया प्राण शब्द वाच्यम सदब्रह्म ही प्राण शब्द का वाच्य है वाच्य अर्थात तो सदब्रह्म को ही प्राण शब्द से कहा जाता है तो इसलिए अव्याकृत को वहाँ प्राण शब्द से नहीं कहा जा रहा है तो शुद्ध ब्रह्म को कहा जा रहा है टीका में प्रकरण से ब्रह्म विषयत् ब्रह्मण संलक्षण से सबल अस्मक्य तत्र प्राणशब्द प्रयोगा युक्त तस्य अव्याकृत विषय तमी आह। आहत सिद्धांत कहते हैं कि प्रकरण तो ब्रह्म विषय है ठीक है किन्तु ब्राह्मण सलक्षण सल से सामानिकरण ब्रह्म जो सतपद का सत लक्षण है जिसका सलक्षण सल से बहुबरी है किंतु वहां ब्रह्म को ब्रह्मण सबलत्व अंगीकारात् सबलत्व अर्थात विशिष्टत्व माया विशिष्ट तो सबल सबल शब्द का अर्थ चित्रित चित्रित अर्थात एक नहीं है उसके साथ कुछ मिला हुआ है सबलत्व शब्द का अर्थ ऐसे ले लेंगे मिश्रित तो मिश्रित तत्व मिश्रित्व अंगीकारात् अर्थात तो ये जो वाक्य है सदैव सौम्य इदम् अग्र आशित वहा सद से कारण ब्रह्म ईश्वर को कहा गया क्योंकि आगे उसी से ही नाम रूप की व्याकरण हुआ जो नाम रूप का व्याकरण होता है वो शुद्ध ब्रह्म से होगा ना ईश्वर से होगा माया विशिष्ट से होगा माया विशिष्ट से क्योंकि शुद्ध से नहीं हो पाएगा तो इसलिए वहाँ सदैव सौम्य कहकर करके वहाँ भी कारण ब्रह्म ईश्वर को ही कहा जाता है यद्यपि वो प्रकरण है शुद्ध ब्रह्म का किंतु वहाँ जहाँ आरम्भ किया गया वहाँ कारण ब्रह्म क्योंकि वहां से जगत का सृष्टि होती है और उस समय में बाकी कुछ नहीं था बाकी कुछ नहीं था अर्थात तो उस समय में माया विशिष्ट चैतन्य था नहीं तो सृष्टि नहीं हो पाएगी इसलिए वहा सबल अंगीकारात्व था मिश्रित अंगीकारात् अस्मिन अपी वाक्य यहाँ आप लोग थोड़ा अगर समय होगा तो छांदो के उपनिषद का भाष्य देख ले सकते हैं ये छो है सदैव स्वामीदम अग्र आशित द्वितीय मंत्र है ष्ट प्रकरण का देख लेंगे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि साधारणतः सदैव सौम्य इदम अग्र कह करके ये शुद्ध ब्रह्म का कथन होता है ये प्रायश होता है किंतु सर्वदा शुद्ध ब्रह्म तो लक्षण से कहा जाएगा कोई वाक्य के द्वारा इसे सीधा नहीं कहा जाएगा जा, अंगीकारा सबल तो अंगीकारा अस्नपे वाक्य त्रव प्राणशब्द प्रयोगा युक्त तस्वकृत विषयत्वर आह तो सदैव सौम्य इधमाग्र आसित वो वाक्य में सबलत्व ईश्वर का कथन होने पर भी अस्मिन वाक्य तत्रशब्द प्रयोगात तथ्रव अर्थात प्राणबंधन में सौम्य मन ये जो वाक्य में तत्र अर्थात तथा सवलेव सवल में ही प्राण शब्द प्रयोग किया गया सवल अर्थात माया विशिष्ट चैतन्य जो है ईश्वर है होने से तस्य अव्याकृत विषय इसलिए प्राण शब्द अव्या को ही कहता है तो मैं तस्क्य हाँ प्राणबंधनवाक्य अंगीकारा तस्क्ये त्राणशब्द प्रयोगा तस्था प्राणबंधनवाक्य में त्रथात अव्याकृत प्रणश शब्द से प्रयोगा तथा ईश्वर अव्या अच्छा अस्लक्षण से सबलता वाक्य ठीक है अस्क्य अर्थात तो वे प्राणबंधन सोमे मना ये वाक्य में ताणशब्द अर्थात सबल प्राणशब्द प्रयोगा युक्त तस्वृत अश्मिन है मैं तस्विन बोलगढ़ पढ़ दिया तस्मिन अपी दे दिया ना आगे अश्विन अपी अश्विन अपी।, अपी कहने से अश्विन कहने से अर्थात प्राणबंधन सौम्य मन लेंगे अपी कहने से जो पूर्व पक्षी दृष्टान्त दिया था सदैव सौम्य तो सदैव सौम्य वाक्य में जैसे ये प्राणबंधन में भी ऐसे ही लेना होगा अस्मिन अपी वाक्य तो अपि एक अस्मिन और एक अपी भ्रमण संरक्षण ना अस्वीन अपि वाक्य अस्विन अपि वाक्य है ठीक है अश्मिन कहने से प्राणबंधन अपि कहने से जो सदैव सौम्य जैसे सदैव सौम्य में वहाँ सबलत्व लेते हैं ऐसे प्राण में भी ये सबलत्व लेंगे लेने से प्राण शब्द से अव्याकृत तो विषयत्व इतिर भाष्य में नैश दोष इसमें कोई दोष नहीं है अर्थात पूर्व पक्षी जो शंका दिखा रहा है सिद्धांत कहता है की इसमें कोई दोष नहीं है भाष्य में बीजात्मकत्व अभ्युपगमत सतह जो सत शब्द से सदैव सौम्य इदम अग्र आशित कहा गया वो सद ब्रह्म वहाँ बीजात्मक है बीजात्मक शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो इसलिए बीजात्मकत्व अभ्युपगमत सतह ये संग्रह वाक्य हो गया इसका आगे व्याख्यान करेंगे और बीज रूप होने से वो माया विशिष्ट है टीका में संग्रह संग्रहवाक्य प्रपंच संग्रह वाक्य कौन हुआ बीजात्मक अभ्युपगम सत, सत ब्रह्म जो है बीजात्मक है माया विशिष्ट है इसका प्रपंच स्वयं भाष्य में कहते हैं यद्यपि सदब्रह्म प्राणवच शब्द वाच्य तत्र तथापि जीव प्रसव बीजात्मक अपरित्यज्य प्राणशब्दवाच्यम सत सत्शब्दवाच्यता यद्य तत्र सद्रह त्र तर्था उसवाक्य में उक्य में क्या कौन सा वक्य टीका में दे देजिया त्री प्राणबंधनवाक्यं पर प्राणबंधनवाक्य में प्राणशब्द से सद्रह्माता है तथा जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य एव जीव का प्रसव रूपक बीज प्रसव का जो बीज जीव का प्रसव कहते हैं जीव अनादि है उसका प्रसव कहते हैं शरीर विशिष्ट लेकर के प्रसव मान लेते हैं जीव अनादि होने पर भी कहा जाता है कि ये चैत्र का जन्म हुआ देवदत्त का जन्म हुआ तो कैसे कह देते है कहते हैं? शरीर विशिष्ट तीव तो शब्द से कार्य लेंगे कार्य प्रसव बीजा तो जीव में कार्य हो गया टीका में दिया आगे देखिए टीका में दिया जीव शब्द सर्वश्य एव कार्य जात्य उपलक्षण जो दे दिया जीव प्रसव अर्थात सकल कार्य का प्रसव ये जो सारे कार्य का प्रसव का बीज उसको अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यत्व सत सत जो प्राण शब्द से कहा जाता है वो बीज विशिष्ट होकर के कहा जाता है शुद्ध को नहीं कहा जाता है होने से सतह सत शब्द जो चो सद्रह्म है सत से भी कहा जाता है और प्राण शब्द से भी कहा जाता है सत शब्द वाच्यता चर्थात प्राण शब्द से प्राण शब्द वाच्य भी सत हो जाएगा और सत वाच्य भी हो जाएगा क्योंकि बाक्य आरंभ क्या यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम आगे कहते हैं कि प्रसव बीजात्मक तुम अपरित्यज्य प्राण शब्द वाच्य तुम सत अन्वय हो गया आगे कहते हैं सतह सत शब्द वाच्यता छे दोनों पाक्ष में जाएगा सत प्राण शब्द वाच्य भी हो जाएगा सत सत्शब्द वाच्य भी हो जाएगा तो क्यों कहते हैं कि बीजात्मक हुआ सदैव सौम्य इधम अग्रासित कहेंगे यहां सत सत्शब्द कहा गया कहेंगे वो भी वही ब्रह्म को कहेगा और प्राण बंधन में सौम्य मन हो वहां भी प्राण शब्द कहेंगे उसी को कहेगा तो ये दोनों प्रयोग हो जाएगा जो सद ब्रह्म अर्थात सबल ब्रह्म वो दोनों शब्द से कहा जाता है टीका में पूर्व पक्षी जीव शब्द सर्वश कार्य जात से उपलक्षण जो जीव प्रसव बीजात्मक का सकल कार्य सद्रह से शुद्ध ब्रह्म सद्रह्म कौन सा सद शब्द नो कहा ना वो कहना इसी को सबल बीजात्मक तो अभ्युपगमत भाष्य में कहा बीजात्मक तो अभ्युपगमात सत सत से वहां बीजात्मक सत को लिया जाएगा शुद्ध को नहीं लिया जाएगा तो कहेंगे अगर वहां सत एक है फिर सत एव एक वितीय कैसे होगा तो वहां आया विशिष्ट हुआ ना फिर एक कैसा हुआ तो कहेंगे ये जो रज्जु है उसमें सर्प दिख रहा है तो अभी आप अगर मतलब जाकर के पकड़ेंगे आपका हाथ में दो आएगा ना एक आएगा दो एक रज्जु आएगा एक सर्प आएगा नहीं नहीं तो एक है तो कहेंगे कि ये रज्जु में सर्प दिख रहा है तो दो होना चाहिए तो अर्थात तो भिन्न सत्ता वाला होने से पारम्पार्थिक दृष्टि से तो एक ही है टीका में प्रकरण वाक्य ओर उभयोपी परिशुद्ध ब्रह्म विषयत्व का क्षति इति आसंख्या पूर्व पक्षी कहता है प्रकरण वाक्योर उभयोपी परिशुद्ध ब्रह्म विषयत्व प्रकरण और वाक्य तो अभी प्रकरण चल रहा है ब्रह्म और वाक्य हो गया सबलों को तो अभी सिद्धांत कह दिया कि प्रकरण यद्यपि शुद्ध ब्रह्म विषय है तथापि ये वाक्य में तो सबल को कहा गया ऐसा सिद्धांति कह दिया पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रकरण वाक्यो प्रकरण भी और वाक्य भी दोनों उभय उभयरपी परिशुद्ध ब्रह्म विषय तो दोनों ही शुद्ध ब्रह्म को कहे इसमें क्या क्षति इसमें क्या क्षति है इति आशंक्य सिद्धांति प्रकरण किसका कह रहा है शुद्ध ब्रह्म का और वाक्य सबल ब्रह्म को कह रहा है तो, क्या क्षति है इस प्रकार के प्रश्न करने से सिद्धांत उत्तर देता है परिशुद्ध से शब्द प्रवृति निमित्त अगोचरवात तत्र शब्द वाच्यतो वाच्य अनुपत्ते जो शुद्ध ब्रह्म होगा उसमें शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त नहीं रहेगा शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त पांच दो नंबर टिप्पणी शब्द प्रवृति निमित्त जाति गुण क्रिया संबंधानम शब्द प्रवृत्ति निमित्तम सामने में एक कंबू ग्रीवादिमान पदार्थ है हम उसको क्या कहते हैं घटक कहते हैं क्यों कहते हैं उसमें क्या हमको दिखादि तो वो लक्षण उसी को कहते हैं घटक घटत्व तो? घटतत्व तो दिखा बोल करके हम उसको घटक कहते हैं एक जैसे बालक को कोई बता दिया कि इसको घट कहते हैं आगे वो समान कम्बुग्रीवादीमान पदार्थ अन्यत्र देखेगा देखने से वो कहेगा ये घट है क्यों कह दिया उसको क्या दिख गया तो दिख गया तो उसमें घटत तो दिखने से घट शब्द की प्रवृत्ति हुई तो घट शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त क्या हुआ घटतत्व तो इसको क्या देता है प्रवृत्ति निमित्त शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त तो शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त जाति हो सकता है घटत्व और एक पुष्प को देखा उसमें कह दिया कि रक्त पुष्प रक्त पुष्प क्यों कह दिया कि उसमें रक्त गुण है रक्त वर्ण है तो गुण ये भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है और एक व्यक्ति को दिखा करके कह दिया अयम पाचक इसको पाचक क्यों कह दिया क्योंकि पचन क्रिया करता है तो क्रिया भी प्रवृत्ति का निमित्त हो गया तो पाचक कहने का निमित्त हो गया क्रिया और कह दिया ये इसका पिता है तो पिता क्यों कह दिया क्योंकि दोनों का बीच में संबंध है तो संबंध भी शब्द प्रवृति का निमित्त बनता है और एक प्रवृत्ति निमित्त है रूढ़ी ये चारों प्रकार की नहीं होने से भी रूढ़ी कह देते हैं। तो जाति गुण क्रिया संबंध ये शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ब्रह्म में जाति नहीं है गुण नहीं भी। भी। है क्रिया नहीं है संबंध भी नहीं है तो नहीं होने से ब्रह्मक में शब्द प्रयोग शुद्ध ब्रह्म में शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा शब्द का प्रवृति का निमित्त नहीं, निमित नहीं, निमित निमित नहीं होने से शब्द प्रवृति निमित्त का गोचर गोचरता विषय नहीं होने से शब्द प्रवृति निमित्त अगोचरत्वात् शब्द प्रवृति निमित्त का अगोचर कौन हुआ ब्रह्म तो होने से शब्द वाच्यत्व अनुपत्ति शब्द का वाच्य नहीं होगा कोई शब्द से उसको नहीं कहा जा सकता है मिवम जैसे ये सामान्य है कि हम ब्रह्म इतना दूर तक नहीं जाना चाहे अहम अहम को जो मैं को आप किस शब्द से कहेंगे कहते अहम तो एक व्यक्ति उच्चारण किया अहम ये जो अहम शब्द से वो जिसको समझता है मान लीजिए देवदत्त तो अहम उच्चारण किया वो अहम शब्द से जिसको कहता है वो अहम शब्द से दूसरा कोई भी उसको समझेगा जो देवदत्त कहता है अहम बोल करके उसके पास में खड़ा है यज्ञ कहेगा अहम शब्द से आप उसको समझ जाइए जो देवदत्व समझता है यज्ञ कहेगा अहम तो अभी जब यज्ञ अहम कहेगा क्या जिसको देवदत्त अहम कहता है यज्ञ अहम अहम कहकर उसी को समझ जाएगा ठीक अहम शब्द भी उसमें प्रयोग नहीं हो पाया बाकी कहेंगे नहीं नहीं देवतत्त जिसको अहम बोल करके समझता है उसको देवदत्ता शब्द से कह देंगे कहेंगे देवदत्त शब्द से उसको कहेंगे जिसको देवदत्त अहम कहता है ये देवदत्त का नाम उसका जन्म के दो चार दिन के बाद दिया गया वो तो जो दो चार दिन जब तक उसका ये देवदत्त नाम नहीं पड़ा था तब वो वो देवदत्त जिसको अहम कहने से समझता है वो चीज को तब था नहीं था, तो नहीं था।, था? उसका देवदत्ता नाम पढ़ने से पहले वो था और कहेंगे की देवदत्ता शब्द से उसी को कहा जाएगा जिसको देवदत्ता अहम कहने समझता है तो देवदत्त उसको नहीं कह पाएगा जो अव्यापी हो जाएगा वो चार दिन देवदत्त शब्द उसको नहीं कह पाएगा और देवदत्त शब्द तो शरीर का नाम है इसी प्रकार की कहेंगे ये बुद्धि विशिष्ट है ये प्राण विशिष्ट कहेंगे जो भी सब कहेंगे वो अहम में नहीं रहेगा ये सब देखिए ये सामान्य इतना ही है कि अहम बोल करके जिसको समझता है उसके लिए कोई वाचक शब्द नहीं है कोई ब्रह्म है जिसमें वाचक शब्द हो जाएगा वो ब्रह्म नहीं है अहम में भी वास्तविक अहम कहने से जो अर्थ है उसका कोई का शब्द नहीं है केवल लक्षण से कहा जा सकता है वही ब्रह्म है तो अनुपत्च्य तो नहीं रहेगा भाष्य में यदि ही निर्विजय रूपम विवक्षित ब्रह्म अभविष्य नेति ने यथो वाचो निवर्तन थे अन्य देव तद विदिता अथो अविदिता यदि ही अगर सदैव सोम्य वाक्य में और प्राण बंधनम सोम्य मनो ये वाक्य में अगर निर्वीज रूप विवक्षित ब्रह्म अभविष्य ब्रह्म वहाँ ब्रह्म का निर्वीज रूप कहना अगर वहाँ होता तो अभविष्य कौन सा लकार है ये लकार लिंग लकार कब प्रयोग होगा क्रिया का अनिष्पत्ति गम्य ये ऐसा नहीं है अगर आप आते तो हम जाते ये रिंग लगा का प्रयोग है तो अर्थात आप आए नहीं और हम गए नहीं नहीं तो अगर आप आएंगे तो हम जाएंगे अगर यहाँ लिंग प्रयोग कर देगा जानेंगे कि आपको पता है ये आने वाला नहीं है तभी तो क्रिया अनिस्पत्ति गम्यमान होने पर ही लिंग का प्रयोग होता है तो इसी प्रकार के भगवान वा यहाँ रिंग लकार प्रयोग करते हैं अर्थात तो ऐसा नहीं है अगर का निर्वीज रूप विवक्षित होता तो अगर तो निर्विजय रूपम एक नंबर टिप्पणी निरुपाधि स्वरूपम सदैव सौम्य शब्द से अगर ब्रह्म का निरुपाधि स्वरूप कहा जाता तो आज यहाँ तक ओ पौर्ण पूर्ण गोणमाताय गोण देवते